ओ क्षुत्र बल इंद्रिवाणी सर्वाणं ब्रह्मषुपनिषद साउद्य परिषद तृतीय अध्याय खंड के ष्ठ मंत्र को पर विचार कर रहा था मंत्र हो गया था जिसमें मंत्र में कहा था तेवा एटे पंच ब्रह्म पुरुषा ये पांच द्वार पाल है प्राण अपान ध्यान समन वान चक्षु आदि उनका नाम किया तो चक्षु आदि पहले ज्ञान में हो जाएगा स्रोत्र और चंद्रमा इत्यादि स्वर्ग से लोकस्य द्वारपा ब्रह्म पुरुष है ब्रह्म के पुरुष हैं जैसे राज पुरुष होते हैं सब ब्रह्म पुरुष हैं राज पुरुष राज संबंधी पुरुष राज को राजपुरुष ब्रह्म संबंधी पुरुष को ब्रह्म पुरुष का है ब्रह्म पुरुष आएंगे स्वर्ग से लोकस द्वारपाह का स्वर्ग लोग माने हार्द ब्रह्म है स्वर्ग जहां उस हार्द ब्रह्म के भवन की द्वारपा है जो कोई भी इन ब्रह्म पुरुषों को जानदाय कहा एवं पंच ब्रह्म स्वर्गस्वेगा ऐसा निधान था उसका तो फल होगा दृष्टफल एवं अदृष्टफल दृष्टफल होगा अश्व कुलर हो, हो जाए थे इसके कुल में वंश परंपरा में वीर पुरुष पैदा होगा दूसरा प्रतिपद्धित स्वर्गम लोगों में अदृष्टफल होगा मृत्यु के पश्चात हाथ ब्रह्म की प्राप्ति करेगा कौन तो कहा एवं पंच ब्रह्म पुरुषान स्वर्ग समय का द्वार पाल कहा जो कोई भी व्यक्ति हो ये पांच पुरुष जो ब्रह्म पुरुष हैं माने ब्रह्म के द्वार पाल है माने स्वर्गलोक ब्रह्मलोक के द्वार पाल को जो जानता है उपासना करता है ऐसा ठीक आगे है तस् हवा एत इत्यादि न उत्तम अवत्य त्रयोदश खंड के प्रथम मंत्र से प्रसंग आरंभ हुआ था उद्धार पावन के बारे में तस्य बात एत हृदय से पंच शिषण इत्यादि हुआ था पांच शिद्रहण श्रीदय इत्यादि कहा था तो वहां से लेकर के अभी तक का जो कुछ हुआ उसको कहा अनुवाद करते हैं सेवा एते यथुक्ता पंच शिष्ण संबंधात तेवा एते पूर्वोक्त जो है पांच प्रकार के प्राण अपान प्राण ध्यान अपान समान की चर्चा हो गई है, ते, ते, ये है पंचा पंचा के तेवर एक पूर्वोक्ता पंच सृषि संबंधा पंच ब्रह्मो हार्दस पुरुष पांच छिद्रों के साथ संबंध होने से उनको पंच पांच अंगो ब्रह्मो हार्दस पुरुष कौन सा ब्रह्म विदाना हार्द ब्रह्म यद्या के भीतर है यदिकाश के विशेषिद्ध है यदिकाश के भीतर भी है तो राजपुरुषा दृष्टान दिया जैसे राजपुरुष होते हैं वो ब्रह्म पुरुष है वो राजसंबंधी व्यक्ति को राजपुरुष कहते हैं तो ब्रह्मी ब्रह्म के द्वारा द्वार जैसे राजपुरुष राजा के दरवाजे पर खड़े होते हैं उसी प्रकार यहाँ ब्रह्म भावी के द्वार पर खड़े हैं प्राण आदि स्वर्ग से हदस्य लोकस्थ द्वारा स्वर्ग से हार्दस्य स्वर्ग से हृदय संबंधी जो स्वर्ग है स्वर्ग शब्द का अथुख समित ये स्वर्ग है जहां दुख का नाम और निशान नहीं है और मिलने के बाद नाश नहीं होता वो स्वर्ग मिलने के बाद नाश हो जाता है और दुख भी है अन्न दुखे समिन्न दुख से विस्तृत नहीं है चंद्रदुखे लंबिना अधिकार जो स्वर्ग है वही स्वर्ग कहते हैं स्वर्ग से हाल से रूप से द्वारा पा, द्वार पाला, द्वार इन के द्वारा चक्षु स्त्रोत्र बांग मन प्राणे बैर्मुख प्रवृत्ते ब्रह्मो हाल से प्राप्ति द्वारा इनके द्वारा हमारे जो ब्रह्म प्राप्ति का द्वार बंद है क्यों ये बाहर के तरफ प्रवृत्ता है सर ये ये तय ही ये जो चक्षुरादि जो कहा मैंने झक्ष प्राण अस्त्र सा, तत्ु सात्याग कहा था चक्षु और ज्ञान के लिए ज्यादा सूत्र बोला था और समान के लिए अगर बांग बोला था बाघ अग्नि बोला था और मन बोला था इसके लिए, तो लिए इत्यादि चक्षु सूत्र बांग वाला प्राण ही कहा चक्षु के माध्यम से स्रोत्र के माध्यम से वाणी के माध्यम से मन के माध्यम से और प्राण के माध्यम से बैर्मुख प्रवृत्त है ये वैर्मुखी बहुत प्रवृत्त है ये, धैर्य के द्वारा ब्रह्म को हार्दस्य प्राप्ति द्वारा निर्मित नहीं ब्रह्म जो हार्द्र ब्रह्म है उसकी प्राप्ति के जो दरवाजे बंद कर रखा है ये बाहर के तरफ है सबने प्राण सब बाहर की तरफ है कैसे कहते प्रत्यक्ष भी ये तथा अजित करणातया बाह्य विषय विषय संघ अंधित प्रत्युत्वाद न ब्रह्मने मरते ये प्रत्यक्ष है हार्द ब्रहण का मन रुकता नहीं है मन प्रतिष्ठित नहीं होता बाहर विषय में जा रहा है। क्यों इनके माध्यम से मन बाहर जाता है प्रत्यक्ष भी प्रत्यक्ष है अजित कर्णतया जिन्होंने इंद्रियों कर समुदाय को रोक नहीं सका जीत सका इंद्रियो समुदाय जीत अजीत होने के कारण प्रत्यक्ष में यह तथ्य बात प्रसिद्ध है बहिर्मुखी है इंद्रिया इसलिए हमारे मन हमारा मन हाल में प्रतिष्ठित नहीं होता प्रत्यक्ष में अजीत कर्मतया इंद्रिय समुदाय अजीत होने के कारण उस श्रृंखल है हमारे इंद्रिय समुदाय इस वजह से बाह्य विषय आसंग अंधित मृत्यु ढत्वा बाह्य विषयों में जो आसक्ति है बाह्य विषयों में जो आ तो है सब दस पर दूसरा से गंध के देखने सुनने की इच्छा है बाह्य विषय आसंध दया आसन अंद्रित प्रत्युधल पात अंदरित के द्वारा विषयों के द्वारा अच्छा है ये दरबार इसलिए न हार्दे ब्रमण ही मनस्ते शक्ति हार्द ब्रमण न मन रहता यह प्रत्यक्ष है प्रत्यक सबके घटना है सबके सामने प्रत्यक्ष है हम साधना करना चाहते हैं बैठना चाहते हैं तो बाहर चले जाता है क्यों इंद्रिय समुदाय हम जीत नहीं पाए इंद्रिय विजय नहीं हम यही कारण है ये प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष मन है, है ये साधन है ये साधन बाहर जा रहे हैं हमारे पास बाहर जाते हैं प्रत्यक्ष ने तत्व ये बात प्रसिद्ध है प्रत्यक्ष है और यित कर्मतया इंद्रियों का नियंत्रण न होने के कारण से बाह्य विषय आसान प्रत्युत प्रत्युत का बाह्य विषयों में जो आसक्ति है शब्द स्पर्श प्रसारण जो आसक्ति है देखने की इच्छा कभी तृप्त नहीं होती सुनने की इच्छा कभी तृप्त नहीं होती खाने की इच्छा कभी तृप्त नहीं होती सब अतृप्त है सारे इंद्रिय तो बाह्य विषयों में जो आसक्ति है भोग भोगने की इच्छा विशेष है वो जो अनृप्त दीख्या वस्तु है उसमें प्रत्युगत उसके द्वारा ये आछन्न है हार्द्य न हार्दिक भ्रमण मन पृष्ठ दरवाजा बंद है इसलिए उस हृदय रूपी क्रम में मन खड़ा नहीं होता मतापन बैठता नहीं है तो प्रत्यक्ष है सत्यम उत्तम ये तो ठीक कहा स्तृति सत्यम उत्तम पंच ब्रह्म पुरुषा स्वर्ग सोग से द्वारा पार्टी ठीक कहा दरवाजा बंद करके बैठे हैं भीतर ध्यान नहीं देते ने सत्य कहा तस्मात सत्यम ये पंच ब्रह्म ब्रह्म पुरुष का जैसे राजपुरुष होते हैं इस प्रकार ब्रह्म पुरुष आएंगे स्वर्ग से लोक से द्वारा लोग हृदय रूपी स्वर्ग है स्वर्ग स्वर्ग भवन है उसके द्वारा पाप आएंगे दरबारे बंद करके बैठे भीतर किसी घोषणा नहीं देखिए अतः ऐसी कठिनाई में जो कोई भी व्यक्ति चाहे कोई भी व्यक्ति एतान एवं एक विशिष्टान ऐसा गुण है इनमें तो मान चक्षरादि गुण विशिष्ट जो प्राण हैं है यथोक् गुण विष्टान स्वर्ग स्वलोक से द्वारपान जो हार्द ब्रह्म स्वर्ग है उस वर्ग जो द्वार द्वारपाल हैं उनको देगा मान उपास उपासना करता है मान उनको प्रशंसा करके रास्ता लेगा उपासना मैंने उपासनाया बसी उपासना के द्वारा अपने अधीन करेगा इन प्राणों को थोड़े तो भवन के द्वार पालन इनको बसी करो सर राज द्वारा उपासना बसीकृत्य जैसे राजा के द्वार पालों को सेवा के द्वारा प्रसन्न करके भीतर जाना मिल जाता है इसी प्रकार ये पंच प्राणों की भी उपासना करके भीतर जाना मिल जाएगा एक आके जाता हो कहा अतः एवं यथोक्त गुण विशिता पूर्वोक्त तो जो गुण विशिष्ट है आराम करके सक्षा आदित्य त्यादि बोला ऐसा गुण विशिष्ट जो स्वर्ग से लोक से द्वारपाल स्वर्गलोक के जो द्वारपाल है स्वर्गलोक मान हार्द ब्रह्म स्वर्गलोक है हार्द हृदय स्वर्ग है तो उसके द्वारपाल को वेद उपासना करता है उपासना या वसी कर उपासना उपासना के द्वारा अपने अधीन करता है प्रसन्न करता तो। तो है उनको तो सो व्यक्ति राजद्वार उपासना में वैसी कृत्या जिस प्रकार राजा के द्वारपालों को उपासना करके अधीन करके तैर अनिवार्यता प्रतिपद्ध उसके द्वारा रोका नहीं जाता फिर छोड़ दिया जाता भीतर जाने के लिए छोड़ दिया जाता इसी प्रकार इन प्राणों द्वारपालों के द्वारा अनिवार्य होकर निवारित होकर रूटाउट न करे नहीं करेंगे ये, ऐसा करते प्रतिपत्ति स्वर्ग का उस स्वर्ग लोग को प्राप्त कर जाता है हार्द प्रमुख यहां पहुंच जाता है राजा रंभ वार्व प्रभ जैसे राजा को प्राप्त कर जाता है द्वारपालों को प्रसन्न करा करके इतर कर जाता है पहुंच जाता है इस प्रकार हार्द प्रभु को प्राप्त हो है इसलिए यहां इन द्वारपालों को उपासना बताएंगे किंच अश्य विदुषा कुले वीरपुत्र हो जाए तो वीर पुरुष ये दृष्टफल ये भी होगा इसका अदृष्टफल तो यही होगा हार्द ब्रह्म की प्राप्ति होगी उसकी और दृष्टफल होगा अश्य उपासक विदुषा इस उपासक को कुले इस उपासक के कुल में वीरपुत्र हो जाए वीर पुरुष होगा क्यों पैदा होगा वीर पुरुष पंच महावीरों की सेवा की उसने प्राणाद्य पांच है वीर पुरुष के सेवन हुआ है उपासना हुई है इसलिए दृष्ट फल जो होगा इसके पूछ दे वीर पुत्र पैदा होगा अदृष्ट फल तो हार्द ब्रह्म की प्राप्ति होगी तस्त पुत्र भी उस हार्द की प्राप्ति के लिए सहायता कर जाता है तस्व अपना पुत्र पैदा होने से पिक्री ऋण से मुक्त हो जाता है ऋण की अपाकरण के द्वारा ऋण हटाएगा और तस्व ऋण अपार कर लेगा तो जो पुत्र है ऋण के अपार करने के बाद उनसे पितृण लगा हुआ होता है जब तक तो पुत्र नहीं होगा पितृण से मुक्त नहीं हो पाता ऋण अपार कर लेगा ब्रह्मोपासना प्रवृत्ति हेतम जब ऋण हटेगा तो ब्रह्म उपासना में मन लगेगा उसकी प्रवृत्ति में कारण बनेगा का पुत्र माने जब पैदा हो जाता है देखते तीन ऋण से युक्त होता है देव ऋण ऋषि ऋण पितृण तो देव ऋण होगा यज्ञादि के द्वारा समाप्त करना होगा चुकाना होगा ऋषि ऋण स्वाध्याय के द्वारा करना होगा प्रतिदिन स्वाध्याय करना है उसके द्वारा अपाना है और पितृण जो होगा पुत्र के माध्यम से संतान पैदा करके तो पितरों का श्राद्ध भी वो करने लग जाएगा अपने छुटकारा हो जाएगा तो पुत्र भी ऋण तस्या मतलब पुत्र से ऋण अपार करेंगे के प्रतिरोध के माध्यम से ऋण हटाने के माध्यम से ब्रह्मोपासन प्रवृत्ति होती है जब ऋण हटेगा तो ब्रह्मपासन में प्रवृत्ति होगी हमारी जब तक ऋण रहेगा ब्रह्मोपासना कर नहीं पाएंगे पितरों के लिए कर्म करता रहना पड़ेगा पुत्र तो भी ब्रह्मोपासना के लिए प्रवृत्ति का कारण हो जाता है ऋण हटाने के माध्यम से कहा ततच स्वर्गलोक प्रतिपत्त ये पारंपर में भवती ये पुत्र ब्रह्मोपासना में सहयोगी हो जाता है ऋण पार्थमिक द्वारा इसलिए स्वर्गलोक प्रतिपत्त है तो स्वर्गलोक प्राप्ति के लिए ब्रह्म की प्राप्ति के लिए स्वर्गलोक बाहर वाला स्वर्ग है हार्द्य है प्रतिपत्ता है पारंपरियण भवती परंपरा से वो साधन हो जाता है स्वर्गलोक प्रतिपत्ति रेग एकम फलम एक ही फल हो जाएगा स्वर्गलोक प्राप्ति फल पुत्र के माध्यम से वो योग ठीक आज कथम ब्रह्म पुरुषा सत्रा है ये पांच प्राण को कैसे ब्रह्म पुरुष कह दिया कैसे है तो कहा राजपुरुषा इव जैसे दरवाजे में बैठे जैसे राजपुरुष दरवाजे में होते हैं इसलिए उनको बोलते हैं राजपुरुष बोलते है इसी प्रकार ये भी ऐसे व्यपतिश्य राजपुरुषा इव व्यपतिष वास्तव में द्वारपाल नहीं है वो किन्तु गौण प्रयुक्त कर लिया जाता है जैसे राजपुरुष होते वैसे ये भी ब्रह्म के द्वार में बैठे इसलिए द्वार शेष लगाना चाहिए ऐसा गौण प्रयोग कर लिया जाता है कहािपणी में कहा अत्र इति शेष इतना यहाँ पर व्यपदीषंते शेष है ऐसा लगाना चाहिए ऐसा शेष लगाना चाहिए वास्तव में कहा तेज द्वारपाल क्यों पंच प्राणों को द्वारपालकों का स्पष्टीकरण करते हैं विस्तार करते हैं ये तय क्यों ये द्वारपालय गरबा जब बंद कर देते हैं भीतर हमें जाने नहीं देते ये तय चक्षु श्रोत्र बांग प्राण, प्राणी पहले पहले भी चक्षु कहा था तत्चु साद इत्या इत्यादि बोला था दुष् ने कहा था तत्सोत्रम स्रोत्रम ऐसा कहा था तीसरे में बांग कहा था चौथे में मन कहा था इत्यादि अपा जो प्राण बोला इत्यादि चक्षु सुरोत्र बांग मन बह प्राणाली बहिमुख प्रवृत्ति बहिर्मुखी प्रवृत्ति में जा रही है भीतर नहीं पलांची घानी विद्रोत्सव कठो परिचित इंद्रिया बहिर्षय वाले हैं चक्षु सूत्र बांग प्राणी चक्षु सुरोत्र बांग वन प्राण के द्वारा बहिर्मुख प्रवृत्ति बाहर की तरफ जा रहे जाने वाले हैं उस हाद प्रमुख की तरफ जाने वाले नहीं है है। ब्रह्मो हार्दस्य प्राप्ति द्वारा निरुद्ध हानि ब्रह्म जो हार्द ब्रह्म है उसके प्राप्ति के दरवाजे निरुक्त है बंद है दरवाजा बंद करके बाहर जा रहे थे टीका हो जाता है तथा स्वानुभव प्रमाणी इंद्रिया बाहर की तरफ हो जाती है हम परमात्मा का चिंतन करना चाहते हैं चिंतन नहीं हो पाता इसमें अपना अनुभव प्रकट करते हैं सबका अनुभव है प्रत्यक्ष है ये सभी जानते हैं भजन करके बैठो तो मन बाहर बाहरता है प्रत्यक्ष है कैसे कहा तत्र तो स्वान में प्रमाण कर इंद्रिया बाहर जाती है मन ये जो चक्षुरादि बाहर जाते हैं हार्द ब्रह्म में जाने नहीं देते इसलिए अपना अनुभव का ही प्रमाण कराते कैसा तो प्रत्यक्ष में ये तत् अजीत करण हो गया न होने के कारण से प्रत्यक्ष है बाह्य विषय आस अंत प्रतिधत्वाद न हाथ ए ब्रमण मन अतिष्ठती बाह्य विषयों की आसक्ति जो अंरित विद्या आसक्ति विद्या वस्तु आसन द्वारा मिथ्या से आच्छन्न होने से हाथ ब्रमण मन टिकता नहीं है मन बैठता नहीं है बाहर की तरफ जाता है तो माने इंद्रिया जब अजीत कर्म होंगे तब जीत कर्म होंगे तो फिर हाथ गुरु में जाने मिल जाएगा स्थिति जितना पड़ेगा उनको इसलिए उपासना करनी में उन प्राणों की कहा अधिक होने पर स्थिति होगा ठीक है विवेक वैराग्याम वशीकृत स्त्रोत्रादिकरण ग्रामों के भावात इंद्रिय को वसीभूत करना चाहिए था विवेक और वैराग्य के द्वारा विश्व में वैराग्य हो और परोक्ष ज्ञान आत्मा का विवेक हो चेतन का ज्ञान हो विवेक हो और विषव में वैराग्य हो यही दो साधन होते हैं विवेक वैराग्य दो साधन विवेक माने परोक्ष ज्ञान अपरोक्षया के लिए परोक्ष यान होगा और वैराग्य विषव में वैराग्य विवेक वैराग्याभ्याम सत्य और अमृत वस्तु का विवेक पार्थक्य करना सत्य क्या है मिथ्या क्या है पार्थक्य करना विवेक और वैराग्य दो साधन के द्वारा वशीकृत स्त्रोत्रधिकरण काम उपे तत्वाभा अधिक मान वशीभूत हुए स्त्रोत्रादिकरण समुदाय नहीं है जिसके ऐसे कारण से इंद्रिय बाहर जाते हैं विवेक बैदा के द्वारा उनको बसीभूत किया होता तो भीतर हो जाते थे बाहर नहीं क्योंकि के शत्रणी तांडे व मित्राणी जितानी यानी ऐसा कहा प्रश्नोत्तरी शंकराचार्य शत्रु कौन है कथा अपने इंद्रिया कैसा प्रवास निज इंद्रिया अपने इंद्रिया ही शत्रु और मित्र कौन है क्या तांडे और मित्राणी जितानिया जो बसीभूत हो गए अपने अधीन इंद्रिया वही मित्र है मित्र भी वही है यदि अधीन इंद्रिया है तो मित्र है और बसीभूत नहीं है तो शत्रु है ऐसा है तो विवेक वैरा के अभ्यम वसीकृत स्रोत्रादि करो दामा बाबा विवेक प्रहिरा के दो तो साधन होना चाहिए इनको वसीभूत करने के लिए किंतु तो बस वो है ही नहीं विवेक प्रहिरा के द्वारा वसीकृत श्रोता होने से परोक्ष शब्द आदि विषय असंग रूप और अंग्रित आक्रम तत्वाद इत्यादि परोक्ष बने अलब्ध शब्द आदि विषय अलब्ध अवस्था में उनके लाभ के लिए बाहर जा दौड़ रहे हैं परोक्ष शब्द आदि बने अलब्ध शब्द तो स्पर्श रूप परोक्ष बने अलब्ध नहीं है प्राप्त नहीं है उसके लिए रोक्ष विषय आसम उसकी आसक्ति है जो जो विषय प्राप्त नहीं उसकी आसक्ति होती है आसम का स्वरूप जो अंध आकार आकारांकित होने के कारण से ऐसा होने से प्रत्यक्ष है कि हार्वे ब्रह्मी ना मन नार्मी विषय का ही ब्रह्म के द्वारा नहीं समाधि आदिना विवृतानी अभी प्रत्यु हो सकती फिर यही ये साधन भी यही है बाहर जाने भीतर जाने नहीं दे रहे ये शत्रु बने हुए साधन भी यही है इनसे काम दे रहा है, रहा है।, है, रहा है। जब शत्रुगुण से युक्त होंगे जब यही इंद्रिया उस काल में साधना यही करें साधन साधना इन्हीं के द्वारा होनी है ठीक ये तो रहेगा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा हमारे पास यही है बाहर जाने के लिए भी है भीतर जाने के लिए भी है ये तो ही विषय विमुख है जब ये विषय से विमुख हो जाए विषय विमुख विषय के द्वारा विमुख ये इंद्रिया इंद्रिय के द्वारा हो ब्रह्म प्राप्ति द्वारा ब्रह्म प्राप्ति के द्वार इन्दी के द्वारा ये प्राप्त होने विव्रता खुल, खुल जाते हैं ये कहते हैं ये देव विव्रदानी ब्रह्म द्वारा समाधि आदि ये जब अंतर्मुखी वृत्ति में आ जाए ये इंद्रिया तो समाधि आदि साधन हो जाएगा समाधि आदि के माध्यम से यथाग्रुता आदि के माध्यम से विवृदा ब्रह्म प्राप्ति द्वारा नहीं विवरता के माध्यम से खुल जाता है दरवाजा माने जब रजोगुण तमोगुण अनुगुण अवस्था में इंद्रिया होंगे तो बहिर्मुखी होंगे जब सतोगुण अवस्था में होंगे तो अंधर्मुखी होंगे साधन भी यही है कुछ करने के लिए जब तब करना हो सतुगुण मन से तो हम करते हैं ये चाहिए एक अतस्माद इत्यादि का सत्यम ये सब ठीक कहा बिल्कुल सत्य कहा ये पंच ब्रह्म पुरुषा स्वर्ग से लोक से द्वारपाल ये ठीक था ये पांच ब्रह्म पुरुष हैं स्वर्ग लोकार्पण ब्रह्मलोक के द्वारपाल हैं कहा ब्रह्मपुरुषान उक्तान अनुदय सफलम उपासन जैसे देश जो ब्रह्म पुरुष पूर्वों के पंच द्वारपाल हैं उनके कथन करके जो फल के सहित उपासना का कथन करते हैं अतः अतः एक गुण विशिष्टान जिनका गुण बता दिया है चक्ष बताया हुआ है स्वर्ग से लोग द्वार पावन द्वारा स्वर्ग लोग हार्द्यों के द्वार पावन को जानता है मान वेद उपास जानता है मैंने उपासना करता है मानी उपासना या वसी करोती उपास्य का वेद उपास्य उपास्य बने उपासनाया वसी करोती उपासना के द्वारा अपनाधीन करता है राज द्वार पालना वजह से राजद्वार सेवा से प्रसन्न करने पर भीतर जाने देते हैं इसी प्रकार उपासना वसीकृत्या तैयार अनिवार्य प्रतिपद्ध है स्वर्गम लोकमे कहा उनके द्वारा अनिवार्य नहीं होगा रुकआउट नहीं आएगा उसको बिना रोके प्राप्त कर लेता है स्वर्गलोक हार्दवलोक प्राप्त करता है राजा भी वजह से राजपुरुष प्रसन्न हो जाए तो भीतर जाने देते राजा को प्राप्त करता है देखिए इसी प्रकार हार्दम प्राप्त करता है ये कहा ठीक चक्षुराधिम ब्रह्म प्राप्ति प्रतिबंधकों जो नियंत्रित नहीं हमारे चक्षुरादि इंद्रिया उसमें ब्रह्म प्राप्ति में प्रतिबंधक है ये प्रतिबंधक बनते हैं इंद्रिया अपने इंद्रिया ही प्रतिबंधक है बाहर बार शत्रु के शत्रु नहीं अनियताराम चक्षुराधिम जो नियंत्रित नहीं है जो इंद्रिया हमारी श्रृंखल है चक्षुराधि ब्रह्म प्राप्ति प्रतिबंधकत्व ब्रह्म प्राप्ति में प्रतिबंधक यही है प्रतिबंधकता है और नियता नाम तो यही इंद्रिया नियंत्रित हो जाए साधन तो यही हमारे पास इसी से करना है साधना इसी से करनी और कोई कोई भी नहीं इंद्रियों के माध्यम से नियता नाम तो नियंत्रित हो जाए नियंत्रित इंद्रियों इंद्रिय का तो तत्प्राप्ति हेतुत्व ब्रह्म प्राप्ति का हेतु भी यही है अतः अथ शाश्य जताया पुस्सा एकता यथोक् गुण विशिष्ट चक्षुरादीना आदि आत्मकत्व कत सव यथोक् गुण विशिषा बोला यथोत् गुण पु… क्या है, है ये है कि यथोत् गुणय चक्षुरादीना आदि आत्मकत्म स प्राण तचु स आदि इत्यादिचुरादिजो है आदिदूप यश होता है अदृष्टम फलम् दृष्टम फल तो हो गया हाथ पुत्र प्राप्त करता है अदृष्ट फल बता दिया और दृष्ट फल कहते हैं केंचा इत्यादि आवास मेंंचा को ले वीरपुत्र जाए थे वीरपुरुष सेनाथ ने कहा यह दृष्टफल है इस उपासक के कुल में वीर पुरुष पा जाऊंगा क्यों इसने वीर पुरुष की सेवा उपासना की है वीर पुरुष मतलब प्राणों की सेवा की है ठीक है ये दिया जो पुत्रकी उत्पत्ति उसको हाँ, तो ब्रह्म प्राप्ति कर रहा या पुत्र की उत्पत्ति यहाँ कोई उपयोगी तो है क्या मतलब है पुत्र की उपयोगिता ब्रह्म प्राप्ति में कोई उपयोगिता नहीं पुत्र की उत्पत्ति ये शाई यथोक्त पुत्रोत्पत्ति पूर्वोक्त वीर पुरुष की उत्पत्ति बताया पुत्र की उत्पत्ति दृष्टफल विवक्षित ब्रह्माप्त जो विवक्षित ब्रह्म प्राप्ति है उसमें तो उपयोगता तो है ना उपयोगिता नहीं है आगे तो कहा शंका परंपरा से साधन हो जाता है इत्यादि तस्वीर में अपाकरण ना वो पुत्र ऋण हटाने के माध्यम से मान तिग्र ऋण हटेगा पुत्र पैदा होने से तस्वीर ऋण अपाकरण जो पुत्र है वो ऋण अपार करने के माध्यम से ब्रह्मोपासना प्रवृत्ति तो हेतु जब ऋण हटेगा तो ब्रह्म की उपासना में प्रवृत्ति होगी जब तक ऋण है तब तक नहीं सकता इसलिए कुछ ब्रह्मोपासना के प्रवृत्ति के प्रति हेतु बन जाता है तथा इसलिए स्वर्गलोक को प्रतिपत्ते पार्पर्य भवती थी स्वर्गलो प्राप्ति के लिए परंपरा साधन भी पर गया क्योंकि तो ऋण हटेगा पुत्र होने से तो ब्रह्मोपासना में प्रवृत्ति होगी ब्रह्मोपासना में प्रवृत्ति होने पर ब्रह्मलोक मिलेगा स्वर्गलोक मिलेगा तो परंपरा से साधन भी हो जाता है कहा इसलिए कहा इति स्वर्गलोक प्रतिपत्ति एकम फल एक ही फल है होगी दो फल नहीं है एक ही फल हो जाता परंपरा से होगी ब्रह्मलोक प्राप्ति के साधन हो जाते हैं हार पुत्र ध्यानानुसारित्व हेतुत्व तथा शुत्र जो है ध्यान के अनुसार ही मानी उपासना के अनुसार ही होता है सब है तत्सव पारंपरिक उपासना द्वारा ना यही होता है परंपरा से मैंने उपासना के माध्यम से वो भी आद ब्रह्म प्राप्ति के साधन हो जाता है पुत्र भी कहा पुत्र से ध्यान द्वारा ब्रह्म प्राप्ति हेतु फलित वाला पुत्र भी उपासना के माध्यम से ब्रह्म प्राप्ति के साधन है या ध्यान मानी उपासना यही चिंताया उपासना पुत्र ध्यान द्वारा उपासना के मध्यम से ब्रह्माप्ति फलित महाब्रह्माप्ति के कारण में निष्पन्न होगा स्वर्गलोम प्रतिपत्तिर एक ही फल है पुत्र से भी वही फल मिल रहा है उपासना से अतया जाता परो दिवो ज्योतिर्दी विष्वत पृष्ठ पृष्ठ अणुत्मेशुमेशुक अस्मिन् अस्तपुरे ज्योति ृष शरीरे संपर्शे उनमानी कर्मौप्य निलमिवधर अंडेरव जलता भवति तदेतदृष्ट्रुतम चुपासीसीत चक्षुषा श्रुत अथ यद करोप सर्वतः विश्वत पृष्ठ पृष्ठ अमुेशु लोकेशुम यदिदस्मुषे ज्योति तस्तदस्म शरीरे संस्पर्शेन उम्मीमा विजाती च यौ अभी गृहमेर भवति उपस्थत उपाशीता चक्षुष उस हार्दव की चर्चा करते द्वारा अथवा अनंत यद्यतः परो दिवो ज्योति जो स्वर्गलोक से ऊपर जो ज्योति है दिवा मैंने स्वर्ग दिव्य माने स्वर्ग होता है परो माने परम पर, परम परम ज्योति है दिवलोक्योतिर्दिव्य से जो द्योति प्रकाशित हो रही है विष्णवता पृष्ठ से सारे संसार के ऊपर भाव में हो पृष्ठे से सब के ऊपर है वो अनुत्तमेश् उत्तमेश् लोगु जिससे बड़ा उत्तम कोई है नहीं उसको अनुतम कहा जाता है न विद्यते उत्तम इसमसाह अनुतम तत्पुर समास न बहुबरी समास करना अनुतमेश् उत्तमेशु जो सब सर्वोत्तम है ऐसे लोगों में जो देव प्रकाशवान ज्योति है इदम बाबत वो ज्योति यही तो है सारे ब्रह्मांड में जो व्याप्त जी ज्योति है वो ज्योति यही है कौन ज्योति है मान ब्रह्मांड व्याप्त ज्योति आपको ब्रह्म ज्योति है वो ज्योति यही है एकदम बात बता दी ज्योति तो यही है जिसका विश्लेषण लगा दिया था पौरोधि वो ज्योति है देवलोक से ऊपर जो ज्योति है और विश्वता पृष्ठ सारा संसार के ऊपर है और सर्वतृ सबके ऊपर है जो ज्योति और अनुत्तवेश जो कोई सबसे माने उत्तम जय जो सबसे उत्तम को अनुतम कहा जाता है नवी देते उत्तम हो इस बात से अनुत्तम सबसे उत्तम हो उसको अनुतम कहा ऐसे उत्तम लोगों में जो ज्योति प्रकाशित हो रही है वो ज्योति ज्योति यही है क्या है यदि अश्विन अंतर पुरुषीय ज्योति ये शरीर के भीतर है कार्यक्रम संघर पुरुष तो है शरीर है इसके भीतर ज्योति है जिस ज्योति से सारा व्यवहार करता है तस्य ऐसा दृष्टि उस ज्योति का तस्य उस ज्योति का हृदय से पुरुष ऐसा दृष्टि उसके ये दर्शन है उसको जा, देखा जा सकता है उसके देखने की प्रक्रिया यह है ज्योति सारे विश्व में व्याप्त ज्योति जो, जो यही ज्योति है तो वो कहा है? शरीर के भीतर में मध्य में ज्योति है शरीर के अंत वाले मध्य में बीच में ज्योति है हृदय में है ज्योति आत्मज्योति तसे ऐसा दृष्टि उसका ये दर्शन है उसको देखना चाहो वो ज्योति को देखना चाहो तो कहते हैं माने जिस अवस्था में एक तस्विन शरीरे पर सेना उष्णिम आनंद जाना इस शरीर में जब उष्णता उस्त, के द्वारा जानता है उष्णता तो है तो ज्योति है ज्योति जब तक है शरीर में उष्णता है गर्मा यशन शरीर अश्विन शरीर शरीर में सस्पर्शेना पर्श पर द्वारा उष्ण मानव नि जान आती उष्ण मान को तो जानता वो जानता है।, है जब गर्व है तो आत्मज्योति है नहीं तो आत्मज्योति नहीं ऐसा ऐसा उसका सरोवर भी होता है वो ज्योति का आत्मज्योति का सरोवर यह है यदि कर्मों का जो कामों को बंद कर दिया जाता है जब दोनों कामों को बंद करने कल के बीन विवाह बैल के रथ का घोष जैसा माने आवाज आएगा उसका श्रवण है रथ का घोष नि बैल के दगाते के समान बैल गुगड़ता है जब उसके समान कान बंद करने का जो ऐसा सम्रा हो जाता है अग्नेर में प्रज्वलित अग्नि का चक्चराह जो शब्द होता है ऐसे शब्द तीन प्रकार का शब्द दिया निदम्भ एक दृष्टान्त है ऐसे गाड़ी के पहिए चलते हो गाड़ी चलती हो ऐसा आज आना कान बंद करने पर अथवा बैल के डगाड़ने दग, के समान होता हो डुगड़ने के समान होता हो अथवा अग्नि जल, जलते जलते हुए अग्नि के जैसा शब्द होता हो ऐसा शब्द आता हो उप्रम होती ऐसा सुन, ऐसा सुनता है व्यक्ति ऐसा सुनाई पड़ता है उसको कान बंद करने पर तो आत्मा का श्रवण है वो पहले दर्शन कहा अभी श्रवण तदेतर ये दो गुण वहां दिखाई पड़ता है दृष्ट और गुण दिखाई पड़ता है इसलिए तदेतर दृष्टम च श्रुतम से उपास्य उस आत्मा को ये जो ज्योति है सारे संसार में व्याप्त ज्योति जो यही ज्योति व्यस्त ज्योति है इस ज्योति के इस प्रकार उपासना करे दृष्टम चश्रुतम से इस उपासन करें दर्शनीय है और प्रख्यात है श्रवणीय ऐसा करके उपासना करें दृष्टम चश्रुतम से उपासना कर रहा है उससे फल क्या होगा चक्षुष भवती चक्षुषा होगा दर्शनीय होगा व्यक्ति ऐसे ब्रह्म को उपासना करेगा वो भी दर्शनीय होगा दर्शनीय दर्शनी ब्रह्म को उपासना करेगा दर्शनीय होगा और श्रुतो हो भवती विख्यात होगा सारा संसार में विख्यात होगा दो फल ये तो दृष्ट होगा यह एवं देता यह एवं देता है इस प्रकार जो जानता है उपासना करता है इस प्रकार उपासना करता है इत्यादि ठीक है गायत्री उपाधिकम ब्रह्मोपाश्यम गायत्री उपाधि वाला ब्रह्मोपाश्य है ऐसा कहा और ताल थे द्वारपाल उपास कर्तव्य और उस गायत्री उपाधिक ब्रह्म की उपासना के लिए द्वारपाल रूप से पंच प्राण की उपासना भी कर्तव्य है ये कहा तत अंगे से फलानी अंग जो सुनाई पड़ा हुआ फल प्राणोपासना में सुनाई हुआ फल है समुचित प्रधान उपासना देव ब्रह्म प्राप्ति भी उत्पादन वो सारा एकत्रित करके मुख्य उपासना से ही ब्रह्म प्राप्ति होगी मुख्य उपासना यही आ रहा यह आने वाली उपासना मुख्य इसका गायत्री उपाधिक वाला और प्राणोपासना यह अनुभव है और मुख्य उपासना यह है मुख्य उपासना एक कहते हैं गायत्री उपाधिकम ब्रह्म उपास्यम गायत्री उपाधिक वाला ब्रह्मोपाश्य ऐसा कहा उपासना के लिए द्वारपाल इष्ट कर्तव्य द्वारपाल उपास्ति भी कहा तथस्थ इससे क्या होगा अंगेश फलाने जो अंगों में द्वारपाल आदि में सुनाई पड़े जो फल है वीर पुरुष आदि पैदा होना आदि जो सुनाई पड़ा फल है ये फल। फलाने समुचित एकत्रित करके प्रधान उपासना आदि में भ्रम प्राप्ति सारा एकत्रित करके प्रधान उपासना से फल होता है जैसे दर्श पूर्णमा से फल होता है किन्तु वह अनुयाद प्रयाद आदि अंग होते हैं अंग एकत्रित करके अंग अंगी में मिला करके फल एक ही फल होता है स्वर्ग प्राप्ति होता है दर्शु मैसे इसी प्रकार यहाँ प्रधान उपासना या ब्रह्म उपासना बताना है चिंता इसे विशेष फल देना कहाद्यारम प्रस्तुत अब अन्य उपासना के प्रस्ताव लाते हैं करते हैं अत इत्यादि वासी अथ असौ विद्वान्वर्गलोक वीरपुत्र सेवनात् वो जो विद्वान उपासक है पूर्व को कहा था वीर पुरुष के सेवन पंच प्राणों की जो उपासना किया इसके लिए क्या होगा हार्द ब्रह्म की प्राप्ति करता है ऐसा कहा था पूर्व यार असौ विद्वान पूर्व के उपासक प्राणोपासक के लिए कहा स्वर्गम लोकम प्रतिपत्ति थे स्वर्ग लोक प्राप्त करता है क्यों वीर पुरुष सेवनात् जो वीर पुरुष प्राणादि की सेवन किया है उसने उपासना की है इसलिए अहम ब्रह की प्राप्ति करता है सर्वगुरु की प्राप्ति करता है ऐसे पूर्वक कहा और यम ये पूर्वक ये भी कहा त्रिपाद से अमृतम दिवि। ऐसा कहा था त्रिपाद अ पाद से सर्वाभूता त्रिपाद से अमृतम देवी इस परमात्मा दे एक भाग में चार भाग में से एक भाग में सारा संसार व्याप्त है बाकी तीन पाद विशेष रूप से विराजमान है ऐसा कहा ये चौथम त्रिपाद से अमृतम देवी जो तो त्रिपाद इसका तीन पाद तो अमृत अम्र, स्वर्ग में है तो आत्मा आप्म, में है अपने आप में है कहा था तद एकदम लिंगेर वो जो त्रिपाद अमृत वाला जो भाग हो रहा आत्मा का उसको ये लिंग के द्वारा जाना जाता है या दो लिंग मिलते हैं दृष्टा और श्रोता दो लिंग तद एकदम लिंगेर चक्ष स्रोत्र इंद्रिय गोचरम आपात आपातव्य में जाते ना, चक्षु का विषय बनाना चाहिए उसको और स्रोत्र का विषय बनाना चाहिए कृपाद से अमृतम देवी कहा हुआ जो परमात्मा उसको ये करना चाहिए कि लिंग के द्वारा हेतु देकर के हेतु करके के श्रवण लिंगा दर्शन लिंग होगा लिंग के द्वारा चक्षु स्त्रोत्र इंद्र गोचर आपराधिक कहा चक्षु और स्त्रोत्र इंद्रिय का विषय बनाना चाहिए तथा अग्नियादि धूमादि लिंग जैसे अग्नि का ज्ञान होता है धुमादि के द्वारा धुमादि लिंग के द्वारा दूर देश धुम देखिये तो अग्नि का ज्ञान हो जाता है चक्षु स्रोत्रादि लिंग के द्वारा इसको जानना चाहिए जानना चाहिए तथा ही अयवे इदम इति अर्थे द्विवधा प्रतीक से जब चक्षु का विषय और का विषय बनाएंगे हम का विषय बनान करके आयमे भी यही यहां है। ऐसा निश्चय हो जाता है उस समय जो जानता है लोग तो वहाँ वो वह है उसे देखना दृष्टि को दर्शन है उसका ऐसे जाना जाता है अश्रवण होगा जब रथ के आबाद के समान सुनाई पड़े काम बंद करने पर होगा और बैल के गुगरने के समान होगा या अग्नि के जलते हुए अग्नि का चक आवाज आता जैसा होगा तो सर्वण हो तो का उपाय है ये लिंग है तो कृपा जैसे अमृतम देवी जो कहा था ब्रह्म को उस ब्रह्म का तद इदम वो ब्रह्म लिंगेदम चक्षु स्त्रोत्र इंद्रिय गोद्रम आभावेद्रम चक्ष माने हेतु देकर के चक्षु और स्त्रोत्र इंद्रिय का विषय बनाना चाहिए जैसे यथा अग्नि आदि भूमादिंग जैसे अग्नि आदि का परिचय प्राप्त होता है भ्रोमादि लिंग के द्वारा दूरदेश में अग्नि न देखने पर भी अग्नि का ज्ञान हो जाता है इसी प्रकार यह उष्णिमा जब तक पाया जाता है तो वो कृपाद से जो कहा वो है यहाँ सिद्ध हो जाता है जब काम बंद करने पर जो शब्द तो सुनाई पड़ता हो गाड़ी के आवाज के समान अथवा पैर के गुजरने के समान या जलते हुए अग्नि के समान सुनाई पड़ता हो तो उसका श्रवण हो रहा है तो आपका है सिद्ध होगा ये कहना चाहते हैं तथा ही जब लिंग के द्वारा माने हेतु देकर के जब इंद्रिय विषय बनाएंगे तब क्या होगा तथा अयमे इदी यथोक् अर्थ दृढ़ा है यही यह है ऐसा दृढ़ मजबूत हो जाता है चक्षु और सूत्र का का विषय बनाने पर चक्षु का भी सूत्र का भी विषय बनाएंगे तो क्या होगा तो मजबूती आ जाती है यही वह है ऐसा निश्चय होगा अन्य निश्चय उसका निश्चय कैसे करना में निश्चय करना भिन्नत्व नहीं मैं वही हूं ऐसा निश्चय करना निश्चय ये नहीं भिन्न वो अलग है मैं अलग हूं ऐसा निश्चय कर अन्यत्वना पे इसलिए कहते हैं इसलिए कहते हैं ये तो अवतरण भाषा था आगे बोलते हैं या तो जो या तो जो जो ज्योति जो ज्योति है ना यज ज्योति जो ज्योति का विशेषण यज्ञ जो ज्योति यज्ञ अतो अमुषमाद दिवो दूल का अतो मान अमुषमादलोह का ऊपर इससे ऊपर दूलो दूलगात पर मैंने परम पर शब्द मंत्र में है पुलिंग में है किंतु नपुंसक कर देना क्यों ज्योति का विशेषण है परम परशब्द मंत्र में है उसका परम है परम यदि लिंग व्यक्ति है ना का शब्द का नपुंसक में कर देना पुलिंग में प्रयोग है मंत्र में पर शब्द है क्योंकि ज्योति का विशेषण है इसलिए उसको परम समझना परम व्यक्ति लिंग व्यक्ति है ना ज्योतिर्दित है जो ज्योति परम ज्योति ये ज्योतिलो के ऊपर स्वर्ग के ऊपर जो जो ज्योति प्रकाशित हो रही है सारे सारे संसार में जो ज्योति प्रकाशित है।, है।, है।, है ज्योति है गृदार तृतीय अध्याय में ज्योति ब्राह्मण है चतुर्थ अध्याय ज्योति ब्राह्मण आत्मज्योति की चर्चा वहां है स्वयं प्रभम वो ज्योति स्वयं प्रकाश ज्योति है दूसरे के द्वारा प्रकाशित ज्योति नहीं हो तो जैसे चंद्र सूर्य आदि ज्योति दूसरे के द्वारा प्रकाशित है आदित्य कथन थे जो जगतवास आये कि चंद्र में से चारो तक तेज और है, वो परमात्मा का जो तेज मेरा है सूर्य चंद्र आदि में अगर मैं अपना तेज खेल दू तो काम नहीं कर प्रभु स्वयं प्रकाश रूप जो ज्योति है सदा प्रकाशत्वाद वो ज्योति हमेशा प्रकाशित है कभी बुझती भी नहीं कभी वो खुलती भी नहीं निरंतर प्रकाश है, है।, तो है प्रकाशित रूप ऐसा दिप्यते दीप्यते प्रकाशित होती जैसी है इसलिए प्रकाशित कहा जाती है सूर्य प्रकाशते बोलते हैं प्रकाशते माने कभी प्रकाश हो कभी न हो तब होता क्योंकि अब प्रकाशते प्रयोग नहीं माना जाए फिर भी गौण प्रयोग हो जाता है Osionfish. इस प्रकार दिप्यवत दिप्यते अग्नियादि ज्वलन लक्षण आया है दिप्य असंभव ऐसा जलना संभव नहीं है अग्नि आदि के जैसे जलना संभव नहीं है। अग्नि आदि ज्वलन लक्षण आया अग्नियादि जो जलते हैं ना अग्नि आदि जिसको जलना बोलते दिप्यते बोलते अग्नि दिप्यते प्रयोग असंभव नहीं दिप्टेर असंभव ऐसे दिप्ति यहाँ नहीं आए कौशे ज्योतिषी प्रतीक अद्यश्य दृष्ट्रोतवाभ्याशित श्रौतम अर्थम आर्थिकम अर्थम आदाय सिद्धव आर्थिकात्परक देवलोक से ऊपर दिप्तमान प्रकाशित हो रही ज्योति माने ब्रह्म ज्योति है वो ज्योति ब्रह्म ज्योति है माने पेट पेट के भीतर हृदय के भीतर यहाँ शरीर के भीतर ज्योति से प्रतीक है उसका प्रतीक है यही उपासना यही होती है हृदय उपासना होंगी इसलिए प्रतीक है अदृश्य हृदय ज्योति में प्रतीक में अध्यास करके उस ज्योति का जो स्वर्ग के ऊपर में जो प्रकाशित हुई ज्योति उसका आरोप करके दृष्टत्व स्त्रोतत्वाध्यम उपासित अध्ययनत्व गुण और स्त्रोतत्व गुण के द्वारा उपासना करनी चाहिए स्रोतम अर्थम सिद्धवत्व स्तृति संबंधी अर्थ को सिद्ध समान करके आर्थिकम अर्थव आदायित्व अर्थ से आया हुआ अर्थ को आर्थिक अर्थ हैं उसको लेकर के बोलते हैं यदाश विद्वां स्वर्गम लोकम वीरपुर सेवना प्रतिपद्य कहा था तो उपासक प्राणोपासक वीरपुर के सेवन के कारण से ब्रह्मलोक को प्राप्त करता, करता है प्राप्तकर्ता कहा था और भी कहा था कृपाद अमृतम दिव्य गायत्री उपासना में कहा था गायत्र उपासना में कहा था पाद से सर्वा भूताने कृपाद कहा था तद इधम वो जो तत्व है जो त्रिपाठ अमृत जिसके त्रिपाठ है वो वो तत्व तत्ती चक्षु स्त्रोत्र इंद्र गोचरम आपात कहा लिंग के द्वारा चक्षु का विषय और स्त्रोत्र का विषय बनाना चाहिए चक्षु और स्त्रोत्र का विषय बनाना चाहिए वीराणाम वीरवताम आदित्यादि पुरुषाणाम सेवनाथ आध्यानात्वत वीर पुरुष कहा था ऐसा क्यों वीर पुरुषों का सेवन करने से वीर पुरुष क्या वीराणाम वीरिवताम सामर्थ्यशाली आदित्यादिम जो आदित्यादि हैं तत्चुषा प्राणसा आदित्य इत्यादि बोला था तो so आदित्यादि पुरुषाणाम सेवनात् आध्यानात्सना करने से इत्यादि का हार्द प्राप्ति करता है कहा और जो, जो कृपा रह से अमृतामदी जी जो कहा तो जो ज्योति ज्योति को लिंगेरा पर्श विशेषा श्रवण विशेषणा है लिंगेरा पर्श विशेषणा जब व्यक्ति को छूते हैं लोग तो स्पर्श करते हैं जब उष्मिना पाई जाती है गर्म गर्माहट होता है तो वो ज्योति है आप पाए ऐसी प्रता और गर्माट नहीं तो आत्मा नहीं है ऐसी प्रोत्ता वही आत्मा है गर्भार्ड के द्वारा जाना जाता है जे दूर देश में धुआं देखने पर अग्नि है ज्ञान होता है इस प्रकार जब तक शरीर में उष्णिमा है तब तक आत्मा ऊष्णिमा है तो आत्मा ये इस तरह से जाना जाता है उष्णिमा के द्वारा अनुभव से आत्मा को देखा जाता है जाना जाता है ये कहा लिंग स्पर्श विशेष एड़ा सर्वण विशेष एड़ा स्पर्श विशेष लिंग है यहाँ तो उष्णिमा को छू करके उस दृष्ट गुण का उपासना करती हैं और श्रवण को लेकर के ये उपासना करती हैं ये दो गुण लिंग के द्वारा एक पर्सन लिंग है और एक श्रवण लिंग है एक नंबर कहा श्रवण विशेष है शब्द विशेष श्रवण है शब्द विशेष सभी श्रवण नहीं होगा शब्द विशेष जब कान बंद कर दिया जाता है तो तीन प्रकार के शब्द विशेष याद किया एक तो गाड़ी के आवाज के समान दूसरा बैल के डुगरने के समान तीसरा अग्नि के जलते हुए प्रसोहन काम बंद करने पर ऐसा हमको सुनाई पड़ता है उसके स्नोपण में जो है लिंगा है उसको सुनने में लिंगा है चक्ष स्त्रोत गोकम आपाद तत्व का है इसका मत दृष्टि प्रति दृष्टम श्रोतम चाह मृत्यम मेरे दृष्टि के प्रति दृष्ट और श्रोत मैंने प्राप्त करना चाहिए मानी मेरे दृष्टिगोचर के लिए दृष्ट अस्रुत ही करना चाहिए उसको दृष्ट बनाना चाहिए श्रोत बनाना चाहिए उस ज्योति को जो सारे संसार में व्याप्त ज्योति है उस ज्योति को मेरे को ज्ञान प्रकान पैदा करना चाहिए मत दृष्टि प्रति मेरे दृष्टि के प्रति दृष्टम तो श्रोतम तो मैं आपापिक ऐसे प्राप्त करना अन्न्यथा दृष्टम त्रोतत्व्याम ब्राह्मण ही ध्यान अशक्ति दृष्ट श्रुत करके हो सकता है अपने दृष्टि के प्रति दृष्ट स्रोतक बनाया जा सकता है अन्य प्रकार से दृष्टत्व श्रुतत्व ब्रह्म में ऐसा उपासना होना संभव नहीं होता परस्य अप्रतिपत्त लिंगे न प्रत्याय ने दृष्टान्त वहां परमात्मा की ज्ञान न होने पर एक हेतु देकर के विश्वास कराने में दृष्टान्त बताते हैं परस्य अप्रतिपत्तों परमात्मा की ज्ञान नहीं हो रहा है इसकी प्राप्ति बनाने से लिंगेर प्रत्याय ने लिंग के द्वारा प्रत्यय विश्वास करवाना लिंगरे ये प्रत्याय ने प्रत्याय विश्वास कराना दृष्टान यथा इत्यादि कहा यथा अग्नि आदि धूमादि लिंगे से थे अग्नि न देखे जाने पर भी अग्नि है विश्वास होता है धूमादि को देख करके इसी प्रकार जब उष्टिमा देखी जा रही है अनुभव में आ रहा है तो वह आत्मा है वो ज्योति है के सारे संसार में व्याप्त ज्योति यहां ज्योति है दूसरा तो कान बंद करने पर सब्र सुनाई दे रहा है तो उसका श्रवण हो रहा है आत्मा का श्रवण हो रहा है यह जानना चाहिए तीजा में कहते हैं विप्रतिपन्न प्रति धोमादिंगेगा अग्निया प्रत्यायी कहते हैं देखो विवादित व्यक्ति होगा पर्वत में जिसको पता पता नहीं है अग्नि होने से धुआं होता धुआं होने से अग्नि होती ऐसा ज्ञान नहीं है ऐसे व्यक्ति को लिए जो नहीं जानता विप्रति पर जो विवादित व्यक्ति है उसके प्रमादि लिंगे न पर्वत में अग्नि है या नहीं है विवादित अवस्था में बैठा हुआ जो व्यक्ति वगड़ा उसके लिए धुमादि लिंगों के द्वारा व्यक्ति के द्वारा अग्नि आदि प्रत्यय के अग्नि आदि का परिचय कराया जाता है देखो धूप है तो है जैसे तुम्हारे फूले में तो दो मह अग्नि है वैसे वैसे यहां यहाँ दो अग्नि है ऐसा ज्ञान कराया जाता है ठीक इसी प्रकार तथा स्पर्शादि लिंग इस प्रकार पर्शलिंग और श्रवण लिंगा दो लिंगा है जेतु के द्वारा पर्शाद लिंग दृष्टत्वादि वाद विशिष्ट इधम प्रत्यक दृष्टत्व श्रोतत्व दृष्टत्व विशिष्ट श्रोतत्व विशिष्ट इधम ज्योति ज्योति प्रत्यको का यथोक्त ज्योतिषो लिंग प्रत्यायन किमित क्रियते तथा पूर्वोक्त तो जो ज्योति है आत्मज्योति उसका इस लिंग के द्वारा श्रवण उस दिमाग के द्वारा वर्षलिंग और श्रवण लिंग इसके द्वारा क्यों ज्ञान कराया जाता है प्रश्न है तो का तथा ही कहा जब ऐसा ज्ञान कराया जाए तभी होगा तथा एक अयमेव इधम यथोक् अर्थ है दृढ़ा पूर्वक पूर्वोक्त अर्थ जो बताया गया आत्मा के विषय में यही यहाँ है विषय हो जाता है ज्ञान कराने कर। तो का लिंग द्वारा तस्व प्रत्यय में सदी जब हेतु देकर के उसको ज्ञान कराते हैं उस आत्मा का गुणल विशिष्टम एवं इदम दो से युक्त है दृष्टम से श्रुपम से दृष्ट से विशिष्ट है इदम ज्योति ज्योतिष ज्योति उसका नान्य अन्न्य यथोक् परोतिषी पर दो नंबर दृढ़ाधिश्वादुद्धि ज्योतिषो आध्यानादभा दृढ़ाया दीरो जब दृढ़ बुद्धि के अभाव तदगुण से वो जो दृष्ट स्रोत गुण है आत्मा का गुण उस ज्योतिष उपासना नहीं होगी अच्छा असंभव होगा अगले टीका महाभूत पर ज्योतिषो यथोर्थ गुण से अशेष उपासना ऐसे ज्योतिष संपूर्ण उपासना न हो जाए दृष्टंत श्रोतम तासना न हो जाए क्या आपत्ति है क्यों उपासना कर महाभूत पर ज्योतिषो यथोत्थ गुणस्य अशेष उपासना संपूर्ण उपासना शंका कर कहा मैंने अनन्य उपास्य नहीं कहा अन्य निश्चय अन्य भाव से निश्चय होगा जब तक अन्य रहेगा निश्चय नहीं होगा ठीक है कक्षय से ज्योतिषा, जो, जो कुक्षी के, के, के भीतर जो पेट के भीतर जो हृदय के भीतर जो ज्योति है कक्षय ज्योतिष है साथ उसके संबंध होने से जीवा भेरम भेर जीव तो। का विकल्प से अवैध की कल्पना करना उस परमात्मा को पक्षय ज्योति में उन्होंने कहा जीव होगा तो जीव से अवैध कल्पना करना परमात्मा को तो अनन्या भाव से करने से ही ज्ञान होता है अनं तेरह निश्चय अनन्न्य मान जीवात्मा जीवा परमात्मा तो भेद नहीं करना क्यों कक्षय ज्योति पता हुआ पेट के भीतर बताया वो तो जीव होगा शंका होगी जीव से अभिन्न परमात्मा लेना एक अच्छा कक्षय ज्योतिष जो कक्षय ज्योतिष का सन्निकार्सव ज्योति के साथ सन्निक संबंध होने से जीवावेदम परिकल्प जीव से अवेद कल्पना करके जाठरम ज्योति ब्रह्म पेट में होने वाला जो ज्योति है जाठर ज्योति है जाठर मानी पेट उसके भीतर करते ज्योति है वो ब्रह्म है अनन्न्य पेड़ ध्यान है अनन्या भाव से चिंतन करने पर माने जीव ब्रह्मो में एकता चिंतन करने पर जीव ब्रमो एकता जीव ब्रह्म के एक से निश्चय से मंत्र के अर्थ करते जाते हैं अभी तक तो दे चल जाता है अथ शब्द सेद्याम अनतरग्रंथस तात्पर्य उत्वा अवशिष्ट अक्षरा व्यापति अथ सब्त अथ यद करो दिवो ज्योति इत्यादि आया था अथ शब्द विद्या अन्य उपासना की आरंभ के लिए है उपासना से तो अन्य उपासना है स्वीकार करके अनंतर ग्रंथ से आगे के जो ग्रंथ उसका तात्पर्य उठा आगे के ग्रंथ के तात्पर्य बताकर अवशिष्टी अक्षराणी जो मंत्र के शेष बचे हुए अक्षर है शब्दावली है अवतरण देकर के व्याख्या आता है आहा इसलिए कहते कहती है तो स्मृति कहती है यदि दिवलोकार पढ़ा इत्यादि कहा दुलोक से ऊपर जो ज्योति प्रकाशित हो रही है परा का परका परम ऐसा करना ये कहा ज्योति ज्योति का विशेषण है ज्योतिष नक परम करके वार्ता करना कहा यदि भी उपक्रम याद कहा यदि ज्योति ज्योति का विशेषण यद है पारा है परम है यदि ज्योति तुपक्रम ज्योतिपसार तु पूर्व में यद शब्द है अंत में ज्योति शब्द है बीच में आ गया पर शब्द है तो उसको भी कोई लिंग में करना होगा यद नपुंसक में यथ हो गया बैठा हुआ है ज्योति नपुंसक है तो पर शब्द भी आया मंत्र में तो उसको परम करना एक यदि तुम उपक्रम में यद का उपक्रम किया नपुशब्द में प्रयोग किया शब्द का और ज्योतिपार ज्योति शब्द भी उपसंगार है नपुंसक है इसलिए पर यदि पुलिंग पुलिंग प्रयोगम इति तो परिंग अप्रयोगम पुलिंग में प्रयोग नहीं होना चाहिए संगा कर नहीं वो ये नहीं होना चाहिए क्यों कहा तो, तो परम उसका समझ समझना ये कहा प्रकाश तत्व कथम दीप्यते प्रयोग दीप्यते वहां प्रयोग किया जाता है कभी कभी प्रकाशित हो जैसे अवलीर दिप्यते ऐसा बोला जाता है कभी कभी प्रकाश होता है कभी नहीं होता न काती प्रकाश वही ना, ना आत्मज्योति में कारण संसार में जो व्याप्त ज्योति है तो फिर दिव्यते का प्रयोग कैसे कर दिया यथातः परो दिव्यो ज्योति दिप्यते शब्दों का प्रयोग कैसे कर दिया स्वयं प्रभम कहा स्वयं जैसे सूर्य को प्रकाश बोला जाता है स्वयं प्रकाश है कादात को का प्रकाश न होने पर भी स्वयं प्रकाश का गौण प्रयोग होता है इसी प्रकार यहाँ भी गौण प्रयोग है स्वयं प्रभम ज्योति स्वयं प्रभ स्वयं प्रकाश है सदा प्रकाशत्व तो। हमेशा प्रकाशित हो जो है इव दिप्यते दिप्यते जैसा दिप्य पर कौन प्रयोग है ठीक है हो कस्मात इव यदि प्रवेशते दिप्यते क्यों नहीं बोला जाए प्रकाशित होता है जैसा होता है क्यों कहा प्रयोज्य मुख्यमंत्री दिव्यमान क्यों नहीं सर मुख्य दिव्यमान क्यों हो ज्योति प्रस्ताव कहा अग्नियादिवत ज्वलन रक्षण दिप्त असंभव वो दीप्ति में ऐसा प्रसन्न संभव नहीं है अग्नि आदि के समान ज्वलना कभी जलना कभी नहीं जलना होता है तो अग्नि ज्वलती बोलते हैं ऐसा प्रयोग होना संभव नहीं मुख्य प्रयोग होना संभव नहीं कहा हेतु तो और उभत् सम्बंध हेतु तो जो दिया है दोनों के साथ संबंध उसका दिप्ते असंभव कहा था ऐसे उस हेतु का असंभव है सर्वशब्द से असंकुचित वर्तवाद आत्मनोपी तेर संग्रहत कथम तस्मात्व ब्रह्म उत्पन्न आशंका सा, सर्वता पृष्ठेश्व आया है सबके ऊपर सर्वशब्द का संकोच नहीं किया जाता सबको लिया जाता है आत्मा भी आ गया तो आत्मा के ऊपर भी, भी होगा वो स्थिति है विश्वतः पृष्ठ थी सर्वतः पृष्ठेश्वर आया है सबके ऊपर है उद्योग आया समझ रहिए तो पूर्वी कहता है सर्व सदस्य असंकुचित वर्तित्व संकोच में नहीं रहता विस्तृत अर्थ होता है उसका सबके ऊपर है वो ज्योति आया आत्मरो आत्मा भी उसमें आ गया सर्व में आ गया सर्व से आत्मा भी आ गया आत्मा के ऊपर भी वो ज्योति है आया प्रथम तस्मात्म उठोम फिर आत्मा से ऊपर आत्मज्योति कैसी होगी ये शंका उसके ऊपर ब्रह्म कैसे होगा उस आत्मा के ऊपर विशंका हो तो उसको उत्तर में कहेंगे कि एक नंबर का तस्माद आत्मा ऊर्धव ब्रह्म यदि कहा करते हैं माने सर्वशब्द में आत्मा भी आ चुका है संकोचित होता है नहीं सर्वशब्द सर्वतः पृष्ठ आत्मा के ऊपर कैसे आत्मा के ऊपर ब्रह्म कैसे होगा सर्वत तो पृष्ठ सबके ऊपर तो आत्मा के ऊपर कैसे होगा सब आ गई इसके उत्तर में संसार इत्यादि संविधान भाष्य में कहते हैं विश्वतः पृष्ठेश्वेश व्याख्यान सर्वता पृष्ठेष्धि मंत्र में विश्वतः पृष्ठेश् सर्वता पृष्ठ दो बार आया है मंत्र में विश्वतः पृष्ठेश् और पृष्ठ विश्व और सर्वस पर्यादाचक होता है विश्वत पृष्ठेश् का ही व्याख्या है सर्वतः पृष्ठ किसी की व्याख्या है व्याख्य और व्याख्या एक आय है एक भाषण में कहा विश्वतर पृष्ठेशु तय व्याख्यानम सर्वतः पृष्ठेश् विश्वतर पृष्ठेशु जो मंत्र है आगे सर, मंत्र में सर्वतः पृष्ठेशु पाठ है उसी की व्याख्या है ये की है तो। माने इसका अर्थ होता है माने आत्मा पृष्ठेश्वर आत्माग्रोपर में संसारात्परिप संसार से ऊपर उद्योगी वित्तमान है आत्माग्रोपर में संसार ये भी सर्व या सर्व शब्द का अंतर संसार है, है। विश्वता सर्वता में आ हुआ सर्व शब्द संसार के वाचक है आत्मा का नहीं संसारी असंसारी न एकत्व निर्भेत्व चढ़ कर असंसारी तो एक है तो सर्व शब्द घटेगा ही नहीं असंसारी न जो आप संसारी उसमें एकत्वा निर्भेदत्व और भेद भी नहीं होता है अवयवी आदि भेद भी नहीं अनेक नहीं है एक है और भेद रहित है स्वगताद भेद भी नहीं है इसे उसको करने सबके स्वगत सो, से जाती भी जातीय भेद भी नहीं कहा अनुत्तम तत्पुरुष समाशा संताय आहा उत्तम ऐसु अनुत्तम ऐसु में दो समास तत्पुरुषवास करेंगे न उत्तम अनुत्तम अच्छा नहीं उसको अनुत्तम दिया जाता है तत्पुरुष वास में नए लगने से और गोबरी नए करेंगे न वित उत्तम इसमान स्व अनुत्तम जिससे बड़ा कोई ना, ना हो उत्तम कोई ना हो उसको उत्तम कहेंगे सबसे उत्तम ऐसा होगा तो कौन सा समास लेना है है। तो कहते हैं अनुत्तमेशु जो अनुतमेश् में अनुत्तमेश् पद आया है यहाँ तत्पुरुष समास लेना न्याय करना है बहुगुरी न्याय करना है तत्पुर से समाज से शंका निकलते अनुतमेशु पद आया तो कई शंका कर कि तत्पुर समास होना उत्तम नहीं हो लोग लोग में भाषण वाली ज्योति है ऐसा अर्थ आएगा तो कहते हैं इसलिए कहा शंका जी निमुक्त के लिए आह उत्तमेश अनुतमेशु कर्थ कर दिया उत्तमेश ज्योति है वो ज्योति यही तो ज्योति है वो ज्योति सारा संसार में व्याप्त ज्योति यही ज्योति है यह अनुपुरुष या एकदम अंतरिक्योति सत्यलोकादिशु उत्तम लोकों में सत्य लोकादि में जो ज्योति देवी प्रपान हो रही है हिरण्य ग कार्यस्थ पर ईश्वर से आसम नत्वाद उच्यते उत्तमेशरण्यगरवादी जो है ना उत्तम लोग से लिया जाएगा क्यों वो कार्यस्थ परमात्मा है हिरण्यगरवादी में उत्तम लोक में उद्योग प्रकाशित है वो ज्योति हिरण्यगरवादी जो कार्यस्थ हिरण्य जो कार्य है उसमें स्थित जो परस ईश्वर से परमात्मा जो है हिरण्यगरवादी में आसम नत्वाद उच्यते उत्तमेश माना पुष्प परमात्मा के नजदीक होने से उनको उत्तम कह दिया निर्णय गर्भवी लोगों को तो वो ज्योति क्या है सारा संसार में प्रकाशित ज्योति का कहते वो ज्योति यही है यही ज्योति है वो ज्योतिदम बाब तत्म बाब इधम एव बागवन एव यही है वो ज्योति सारा संसार में प्रकाशित ज्योति यही ज्योति है हम ज्योति कहते हैं यद अस्विन पुरुषे अंतर्म्य ज्योति ही तो ये शरीर के भीतर भी ज्योति है ज्योति ज्योति माने लाइट नहीं तो उष्णिमा के द्वारा अनुभव होता है ऐसे ज्योति लोग सोचते हैं ज्योति माने लाइट समझ में लग जाते हैं आत्मा कोई ऐसे आकार वाला नहीं है जो लाइट जैसा हो तो निराकार वस्तु है आत्मा ऐसा होगा इधम रावत इधम एवं तब यार इधम अस्विन ये जो शरीर पुरुष माने शरीर कार्यक्रम संग्रा जो शरीर का इसमें अंतर मन मध्य शरीर के बीच में निर्दय जो चक्षुत्रिंग संवेदन अवलंबित किया जाएगा चक्षु और श्रोत्र ये दो के द्वारा जाना जाता है दर्शनीय और श्रवणीय दो बातों से चक्षु दृष्ट और स्त्रोत्र मान स्रवण दो के बातों से ग्राह लिंगेर उष्णमा शब्द दो लिंग है इसके लिए उष्ण के द्वारा धृष्ट ज्ञान होना है और शब्द के द्वारा श्रवण का ज्ञान होना है जाना जाता है। कहते हैं महाराज ये जो चक्षु धृष्ट यदि है तो उष्ण मा के द्वारा कैसे हो तो उष्णमा तो कुंद्र का विषय है चक्षु का विषय कैसे होगा तो चक्षु कह दिया और उष्ण में नाम बोला उसके अवष्ठ है वो तो चक्षु का विषय कैसे कहा त्वचा रूपने के लिए तक आएगा के द्वारा उष्ण स्पर्श द्रव्य का जो ग्रहण होता है वो तो चक्षु भी होता है उसका तेज का ग्रहण होगा त्वचा के द्वारा चक्षु भी होता है जैसे अभेद करके बोला हुआ है टीका पता लग जाएगा दृढ़ पर प्रती का जो विषय होगा उसको दृढ़ करने के लिए चक्षु का विषय बनाना जरूरी है अधेरे में तटोला कुछ आए, कुछ है ऐसे क्या हुआ लगता है तो पक्का नहीं हुआ तो आग से देखा अमुख तो से पक्का हो जाता है जब त्वचा परसेंग इंद्र के द्वारा जो परस रूप से विगृहित होगा परस रूप से गृहित होने वाले जो द्रव्य होते हैं पृथ्वी जल तेज वायु का प्रत्यक्ष होता नहीं है तौगिंद्र तो से आता नहीं है परस वाले चार हैं चार में से तीन का ज्ञान होता है पृथ्वी जलते इसका ज्ञान होता है पर्श के द्वारा द्रव्यो का ज्ञान तो वहां चक्षु का भी ज्ञान चक्षुष भी ज्ञान होता है पृथ्वी जलते ज्ञान होता है जब प्वचास पर से रोक है गृह है तब चक्षुषा के द्वारा जो गृहत होता है वह चक्षुष होता है दृढ़ प्रकृति काोगिंद्र का विषय को दृढ़ करने के लिए चक्षु होती है हाथ से टटोला हुआ में इतना पता पूरा पता नहीं होता है क्या है करके चक्षु से देखने पर अमु का विषय हो जाता है तो का विषय वो मजबूती करने के लिए चक्षु का विषय है चक्षु होता है और अभिनाभूत स्वरूप पर्ष रूप और पर्श का अभिनाभूत संबंध है जहां रूप रहेगा वहां पर मैंने कहा कि पृथ्वी जल तेज रूप है पृथ्वी जल तेज में है अविनाभूत जहां होता है वह अग्नि होती है जहाँ रूप होता है वह फर्श होता है पृथ्वी जलते में रूप है और पृथ्वी जलते फर्श भी है अविनाभूत है यह समय हो गया है यह रक्त ओम आम तुम आंग्रिया चवना सर्व पद्म ब्रह्मस्विराज हरात्में विगते यौपनशुमास्ते ओम स